महाभारत द्रोण पर्व त्रशीत अधिक शतमोध्याय धृतराष्ट्र का पश्चाताप संजय का उत्तर एवं राजा युधिष्ठिर का शोक और भगवान श्रीकृष्ण तथा महर्षि व्यास द्वारा उसका निवारण

धृत्रष्टुवाच कर्ण दुर्योधनादीना शकुने सौ बल्स हत्ता तव चशेषत यदि जानीतां शक्ति सततम वणे अनिवार सह्यां चेहबरपी सवासवैर सा किं तो कर्णेन समरे समा

न देव की सुतमुक्ता फालगुन वापिस संजय धित्राष्ट्रोरी संजय कर्ण दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी का तथा विशेषतः तुम्हारा इस विषय में महान अन्याय है यदि तुम लोग जानते थे कि यह शक्ति रणभूमि में सदा किसी एक ही वीर को मार सकती है तथा इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी न तो इसे रोक सकते हैं और न इसका आघात ही सह सकते हैं तब तुम्हारे

सुझाने से युद्ध आरंभ होने पर कर्ण ने पहले ही देव की नंदन श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर वह शक्ति क्यों नहीं छोड़ी संजय उंग्रदेश पते रात्रकुलेष्ट मंत्रो यहात्मा सोभूते केशवाया अर्जुनाय व सतरे

ही संजय ने कहा कुरुकुल से प्रतिदिन संग्राम लौटने पर में हम लोगों की यही सलाह हुआ करती थी कि कर्ण, तुम कल सबेरा होते अथवा अर्जुन पर यह शक्ति चला देना तथा प्रभात समय हे राज कर्ण से ना

परंतु राजन प्रातः काल आने पर देवतालोक करण तथा तो अन्य योद्धाओं के उस विचार को पुनः नष्ट कर देते थे

दैव में वह परम मन्े यथ कर्णों हस्त संस्थया न रणे पार्थम कृष्णम व देव की सुतम मैं तो दैव अर्थात प्रारब्ध को ही सबसे बड़ा मानता हूँ जिससे कर्ण ने हाथ में आई हुई शक्ति के द्वारा रणभूमि में कुमार अर्जुन अथवा देव की नंदन श्री कृष्ण का वध नहीं किया

तस् हस्तस्थिता शक्ति कालरात्रिध्यता दिवपहत बुद्धिवान्ंडता कर्णों विमुक्वान्ने वादकुत्रे मोहि दिव्या वाश्रकल वैवधाथ वा सभीं प्रभु

कर्ण के हाथ में स्थित हुई वह शक्ति काल रात्रि के समान शत्रु थी परंतु देव के द्वारा बुद्धि मारी जाने के कारण देव माया से मोहित हुए कर्ण ने इंद्र के दृढ़ हुई उस शक्ति को देव के नंदन श्री कृष्ण अथवा इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन पर उनके वध के लिए नहीं छोड़ा

धित्राष्टवाच दैवेनो सबुद्या कैशव्य गताशिवा सवी हवा तृणभूतम घटोत्क धृत्राष्ट बोले संजय निश्चय ही तुम लोग दैव के द्वारा मारे गए थे श्रीकृष्ण के अपनी बुद्धि से वह इंद्र के शक्ति तिनके के समान घटोत्कट का वध करके चली गई

कर्णश् मम पुत्रे चाच पार्थिवा तेन वै दुष्प्रणीतेन गता वै वस्वताक्षय अब तो मैं समझता हूँ कि उस दुर्नीति के कारण कर्ण मेरे सभी पुत्र तथा अन्य भोपाल यमलोक में जा जापहुचे भूय एवं संस यथा युद्धम अवर्तत कुरूण च चिंबे निहते तदाम्

अब घटोत्कच के मारे जाने पर कौरवों तथा तो पांडवों में पुनः जिस प्रकार युद्ध आरंभ हुआ उसी का मुझसे वर्णन करो ये चेब्य द्रवंत्रोण जोड़ाने का प्रहारण

श्रृजया रणम् प्रहार करने में कुशल जिन संजयों और पांचालों ने अपनी सेना का व्यूह बनाकर द्रोणाचार्य पर धावा किया था उन्होंने किस प्रकार संग्राम किया सौमदत्ते द्रोणम आया तम सैंधव से चमर सा जीवित त्यक्वाहूथिनी जिम्बमा व्याघ्र

नम भूस तथा जयद्रथ के वध से कुपित हो जब द्रोणाचार्य आए और जीवन का मोह छोड़कर पांडव सेना में उसका मंथन

करते हुए प्रवेश करने लगे उस समय जम्भाई लेते हुए व्याघ्र तथा मुंह बाए हुए यमराज के समान बाण वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य के सम्मुख पांडव और संजय योद्धा कैसे आ सके आचार्य चेरक्ष दुर्योधन पुरोगमा द्रोड़ी कर्ण कृपास्तात देवा कुरुवन तात अश्वस्था कर्ण कृपाचार्य तथा दुर्योधन आदि जो महारथी

रणभूमि में आचार्य द्रोण की रक्षा करते थे उन्होंने वहां क्या किया भारत कथम संजय संजय द्रोणाचार्य को मार डालने की इच्छा वाले अर्जुन और भीमसेन पर युद्ध स्थान में मेरे सैनिकों ने किस प्रकार आक्रमण किया यह मुझे बताओ सिंधु राज

घटोत्क अमर सिद्धारण चक्रु कथम सिंधु राज्य के वध से अमरस में भरे हुए कौरवों तथा घटोत्क के मारे जाने से अत्यंत कुपित हुए पांडवों ने रात्रि में किस प्रकार युद्ध किया संजय उवाच हते घटोत्क राजक्षण चेष्टे सुब के सु

आपतु वेगेन वर्ध्यम बलेढ़ायाजन्याजा दैनम परं राजन

जब रात में कर्ण के द्वारा राक्षस घटोत्कच मारा गया आपके सैनिक हर्ष में भर कर युद्ध की इच्छा से गर्जना करते हुए आक्रमण करने लगे तथा पांडव सेना मारी जाने लगी उस समय प्रगाढ़ में राजा युदिषिर अत्यंत दीन एवं दुखी हो गए महाबाह महाबाह

इस घाते न मोह मामा सन्महान उन महाबाहू नरेश ने भीमसेन से इस प्रकार कहा महाबाहू तुम्हें दुर्योधन की सेना को

रोको घटोत्कच के मारे जाने से मेरे मन में महान मोह छा गया है एवं भीम समादेश रमुत अश्रुपूर्ण मुखो राजा निस्वस पुनः पुनः कस्मण प्रापदोरम दृष्टवा कर्णस्य विक्रम इस प्रकार भीम को आदेश देकर राजा युधिटि बारंबार सिखकते हुए अपने रथ पर जा बैठे उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी

वे कर्ण का पराक्रम देखकर घोर चिंता में डूब गए थे तम तथा व्यतम दृष्ट् कृष्णो वचनम अब्रवीत मां व्यम कुरु कौंते नहीं तत्पद्यते वैक्ल्यम वरचे यथा प्राकृतपूरसे

उन्हें इस प्रकार व्यथित भगवान श्री कृष्ण बोले कुंती नंदन भरत श्रेष्ठ आप दुख न मानिए आपके लिए मूढ़ मनुष्यों की तुरम विभोक् संसयो विजय भवे राजन उठिए और युद्ध कीजिए इस महासंग्राम का गुरुतर दरभार संभालिए

प्रभो आपके घबरा जाने पर विजय मिलने में संदेह है

श्रुआ कृष्णस वचन धर्मराजि श्रीकृष्ण का कथन सुनकर धर्मराज ने दोनों हाथों से अपनी आंखें पूछ उनसे इस प्रकार कहा विदता में धर्म पर ब्रह्म हत्या फलम तय कृतम नाव्य महाबाहो मुझे धर्म की श्रेष्ठ गति

है जो मनुष्य किसी के लिए हुए उपकार को याद नहीं रखता उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ही है सायं जनार्दन जब हम लोग वन में थे उन दिनों महामनस्वी हिडम्बा कुमार ने बालक होने पर भी हमारी बड़ी भारी सहायता की थी

अस्त्र हेतुत ज्ञा पांडव शेतवाहनमसौ कृष्ण महेश्वास काम्यकस्थित उत सहाँ यस धनंजय

श्री कृष्ण श्वेतवाहन अर्जुन को अस्त्र प्राप्ति के लिए अन्यत्र गया हुआ जानकर महाधनुधर घटोत्क काम्यक वन में, में मेरे पास आया और जब तक अर्जुन लौट नहीं आए तब तक हमारे साथ ही रहा

गंधमादन यात्राया दुर्गेभ्य स्मसारिता पांचाली च परिश्रता पृष्ठा महात्मा गंधमादन की यात्रा में उसने बड़े बड़े संकटों से हमें बचाया है पांचाल राजकुमारी द्रौपदी जब थक गई तो उस महाकाव्य ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर कर ढोया आरंभाच युद्धा नाम जदेशवान् मदर थे दुष्कर्म

महाहवे युद्ध के आरंभ से ही इसने इसने मेरा बहुत सहयोग किया है महायुद्ध में मेरे लिए दुष्कर् कर्म कर दिखाया है स्वभा सहदेवी जनार्दन शैव में परमा प्रीति राटोत्

जनार्दन सदैव पर जो मेरा स्वाभाविक प्रेम है वही उत्तम प्रेम पर भी रहा है। महाबाहु तेन वाश्ने वह महाबाहु मेरा भक्त था मैं उसे प्रिय था और वह मुझे इसीलिए उसके शोक से संतप्त होकर मैं मोह को प्राप्त हो रहा हूँ पश्चि सं

शनेव्य मणा निगोरवी

द्रोण कर्णतु तो देखे कौरव किस प्रकार मेरी सेनाओं को खदेड़ रहे हैं तथा तो महारथी द्रोण और कर्ण किस प्रकार युद्ध में प्रयत्नपूर्वक लगे हुए हैं निशीथे पांडवम सैन्यम एत सैन्यम प्रमर्दित गाभ्याम इव मत्ताभ्याम जथानलवन महत जैसे दो मत वाले हाथी नरकुल विशाल वन

को रौंद रहे हो उसी प्रकार इस आधी रात के समय उनके सेना द्वारा यह पांडव सेना कुचल दी गई है अनादृत्य बलम्बा हो भीमसेन से च पार्थस्य पार्थस् विक्रम तौरवा

माधव भीमसेन के बाहुबल और अर्जुन के विचित्र अस्त्र कौशल का अनादर करके कौरव योद्धा अपना पराक्रम प्रकट कर रहे हैं संयुगे ये द्रोण कर्ण तथा राजा दुर्योधन युद्ध में राक्षस घटोत्कच का वध करके बड़े हर्ष के साथ सिंहनात कर रहे हैं कथम वास्वसु तयी चै

जनार्दन हडिंबि प्राप्तवा मृत्यु सूत सूत्रे पुत्रेण संगतः जनार्दन हमारे और आपके जीते जी हिडंबा कुमार घटो

सूत पुत्र के साथ संग्राम करके मृत्यु को कैसे प्राप्त हुए कदर्थ कृत्यन सर्वान पश्य थो कृष्ण हम सबकी अवहेलना करके सभ्य साचे अर्जुन के देखते देखते भीम सेन कुमार महाबली राक्षस घटो मारा गया है यदा यदाभिमनहतोधात राष्ट्रीय दुरात्म भी नाशी

तत्र हरे कृष्ण सभ्यसाची महारथ श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों ने जब युद्ध में अभिमन्यु को मारा था उस समय महारथी अर्जुन वहां उपस्थित नहीं थे

निधरा दुरात्मा ने हम सब लोगों को भी व्यू के के बाहर ही रोक लिया था अभिमन्यु वध में पुत्र सहित द्रोणाचार्य ही कारण हुए थे उपदेषाज कर्णश गुरुना स्वयं खड्गे

द्रोणाचार्य ने स्वयं ही कर्ण को मनु के वध का उपाय बताया था और जब वह तलवार लेकर परिश्रम पूर्वक युद्ध कर रहा था उस समय उन्होंने ही उसकी तलवार के दो टुकड़े कर दिए थे

सने वर्तमान से कृतवर्मा संबत अश्वाम जघान सहता तथोभ पाठ्य सारथी इस प्रकार जब वह संकट में पड़ गया तब कृतवर्मा ने क्रूर मनुष्य की भांति सहता उसके घोड़ों तथा दोनों पाठ सुरक्षकों को मार डाला

तथेतरे महे स्वा था सौभद्रम युद्ध पात अल्पहित कारण कृष्ण हतो गांडी वैंधव यादव श्रेष्ठ तथ्यनाथ इसी प्रकार दूसरे महाधनुर ने सुभद्रा कुमार को युद्ध में मार गिराया था यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण अभिमन्यु के वध में जयद्रथ का बहुत कम अपराध था तो भी उस छोटे से कारण को लेकर ही गांधी उधारी

अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला है यह कार्य मुझे अधिक प्रिय नहीं लगा है यदि शत्रु न्या कर पाण्डवी कर्ण रणे द्रोण पूर्व हंतव्या यदि पांडवों के लिए अपने शत्रु का वध करना न्याय संगत है तो युद्धभूम में सबसे पहले कर्ण और द्रोणाचार्य को ही मारा, मार डालना चाहिए मेरा तो यही मत है ए तो ही मूलम दुखान

कम पुरुष समा साध्य समा स्वस्थ पुरुषोत्तम ये कर्ण और द्रोण ही हमारे दुखों के मूल कारण हैं रणभूमि में इन्हीं का सहारा लेकर दुर्योधन का ढाढ़ा हुआ है

यत्र यद्यो भवि द्रोण सुतपुत्र महाबाहू जहां द्रोणाचार्य का वध होना चाहिए था तथा जहां सेवकों सही सूतपुत्र कर्ण को मार गिराना चाहिए था वहां महाबाहु अर्जुन ने दूर रहने वाले सिंधुराज राज्य का वध किया है अवश्यम तो मया कार्य सूतपुत्र निग्रह तथो याम स्वयं

ंसया भीम से नो संगत मुझे तो अवश्य ही शोधपुत्र कर्ण का दमन करना चाहिए अतः वीर मैं स्वयं ही

कर्ण का वध करने की इच्छा से युद्ध भूमि में जाऊंगा महाबाहु भीम भीमसेन द्रोणाचार्य की सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं एवं उक्ता ये अवतूर्ण तरमाण युद्धिस्म हच्चापम शंख पदमाप्य भैरव ऐसा कहकर राजा युद्धि भयंकर शंख बजाकर अपने विशाल धनुष की टंकार करते हुए बड़ी उतावली के साथ तुरंत वहाँ से चल दिए तथोरथ सहस्रेढ़ गजान

वाजभी एक सहस्र रथ हाथी घोड़ी पांच तथा पांचालो और प्रभद्रकों की सेना साथ ले उनसे घिरा हुआ शीघ्रता पूर्वक राजा युधि के पीछे पीछे गया ततो भेरी समाज अग्न

शखा धर्मला पाणिषि और ने को आगे करके कवच आदि से सुसज्जित हो डंके, पीटे और बजाए प्रवीण महाबागुरुवासुदेव धनंजय तरित क्रोधाष्टो युधिषि तस्सोपेक्षान सुतपुत्र

उस समय महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा ये राजा युधि क्रोध के आवेश से युक्त हो सोत पुत्र कर्ण का वध करने की शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े जा रहे हैं इस समय इन्हें अकेले छोड़ देना उचित नहीं है एवं मुक्त दूरम प्रयागन ऐसा कहकर भगवान श्रीकृष्ण ने, शीक्रिण ने

ग्रही घोड़ों को हाका और दूर जाते हुए राजा का अनुसरण किया तम दृट् सहसा युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठ का संकल्प विचार शक्ति शोक से नट था हो गया था वे क्रोध की आग में जलते हुए से जान पड़ते थे उन्हें सूतपुत्र के

की इच्छा से सहसा जाते रहे महर्षि व्यास उनके समीप प्रकट हो गए और इस प्रकार बोले व्यासुआ चर्णमासाध्य संग्राम में दृष्टिया जीवाल गुड

सभ्य साची वधा कांक्षी शक्ति ने कहा राजन बड़े सौभाग्य की बात है कि संग्राम में कर्ण का सामना करके भी अर्जुन अभी जीवित है क्योंकि उसने उठी के वध की इच्छा से अपने पास इंद्र की धृढ़ हुई शक्ति रख छोड़ी थी ना नाचागा तेनाली दिव्या

समरे ततो भवेते उस महासमर में कर्ण के साथ बैरथ युद्ध करने के लिए अर्जुन नहीं गए यह बहुत अच्छा हुआ ये दोनों वीर एक दूसरे से स्पर्धा रखते हैं अतः युधि यदि ये सब प्रकार से दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते तो फिर भी

अपने अस्त्रों के नष्ट होने पर सूत नंदन कर्ण पीड़ित हो सम्रांगण में इंद्र की दी हुई शक्ति को निश्चय ही अर्जुन पर चला देता भरतश्रेष्ठ उस दशा में तुम पर और भयंकर विपत्ति टूट पड़ती दृष्टारक्षोहतम युद्धे सूतपुत्रे नावी कारण कृत काले नौपहतो मारद यह हर्ष की बात है कि युद्ध में सूतपुत्र कर्ण ने उस राक्षस को ही मारा है

वास्तव में इंद्र की शक्ति को निमित्त बनाकर काल ने ही उसका वध किया है तबैव कारण्रक्षो निहितात्युगे माँ क्रुद्धो भरत श्रेष्ठ मातशो के मन कृथा प्राणिनामी सर्वेशा ऐसा निष्ठा तात भर तुम्हारे हित के लिए ही वह राक्षस युद्ध में मारा गया है ऐसा समझ कर न तो तुम किसी पर क्रोध करो और न

शोक को ही स्थान दो इस जगत के समस्त प्राणियों की अंत में यही गति होती है भ्रतृ भी पार्थिव महात्मा भी कौरवान भारत पंचमे दिवसे भरतवंशी नरेश तुम अपने समस्त भाइयों तथा महामना भूपालों के साथ जाकर समरभूम में कौरवों का सामना करो तात

आज के पांचवें दिन यह सारी पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी नित्यम च पुरुष व्याघ्र धर्मेवा धर्म तो यतो धर्म जय पुरुष सिंह पाण्डुनंदन तुम सदा धर्म का ही चिंतन करो तथा कोमलता अर्थात दया भाव तपस्या दान क्षमा और सत्य आदि सद्गुणों का ही अत्यंत प्रसन्नता

पूर्वक सेवन करो क्योंकि जिस पक्ष में धर्म है उसी की विजय होती है पांडवम व्यास तत्रीय पांडवपुत्र युधिष्ठ से ऐसा कर, कर महर्षि व्यास वही अंतर ध्यान हो गए इत श्री महाभारते द्रोण परवि घटोत्कर्वढ़ी पर रात्रि युद्धे व्यासवाके दशितधिकततमोध्या